गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे त्वा प्रियपतिम हवामहे त्वा निधि हवामहे वसो मम अहमजानी गर्वधम आजसी गर्वधम हे वसो मम गणान्वा गणपतिम हवाम हे हे सबके बसाने वाले अथवा सब में बसने वाले <coughs> परमेश्वर मम गण गणपतिम ताम हमारे जो गण हैं जिसके आप पालक रक्षक हैं गणपति हैं मैं उस आपको हवा मह बुलाता हूँ या स्वीकार करता हूँ ग्रहण करता हूँ आप हमारे प्रिय पदार्थों के भी पालक रक्षक हैं स्वामी हैं हमारे निधियों के संपत्तियों के ऐश्वर्यों के आप स्वामी रक्षक हैं ऐसा मैं आपको स्वीकार करता हूं अहम अजानी गर्भधम सभी को गर्भ में धारण करने वाले हे ईश्वर मैं अपने अविद्या आदि दोषों को अजानी दूर फेंकता हूँ अथवा गर्भधम अजानी मैं आपके सभी को अपने गर्भ में धारण करने वाले स्वरूप को जानूं, जानता हूं। तुम अजासी गर्भधम और सभी अन्य जो गर्भों में धारण करने वाले पदार्थ हैं उनका भी धारण करता आप हैं ऐसा आप जानते हैं इसमें अजानी शब्द है और अजासी शब्द है ये दोनों शब्दों की क्या है अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं ज्या धातु से भी ये शब्द सिद्ध हो जाता है और अज धातु से भी सिद्ध होता है अजगति क्षेपणयो फेंकना और जानना दो अर्थ हैं इसके अजधातु के तो इस कारण से अजासी माने फेंकते हो और जानते हो ये भी होगा अजानी फेंकता हूँ और जानता हूं ये दोनों अर्थ निकलते हैं तो फेंकना अर्थ जब करेंगे तो अपने दोषों को अविद्यादि जो हमारे दोष हैं इनको मैं फेंकता हूँ आपको जानते हुए और अज असी ये भी हो जाएगा एक अर्थ इसका अजमने अजन्मा और असी मने हो तो आप अजन्मा हो नित्य स्वरूप हो ये अर्थ भी हो जाएगा इसका और अजासी जानते हैं आप ये अर्थ भी हो जाएगा फेंकते हैं आप ये भी अर्थ हो जाएगा लोकांतरों लोक को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं जीवात्माओं को एक जगह से दूसरी जगह ये फेंकना है तो ऐसे कई अर्थ हो जाते हैं इसके कोई भी एक अर्थ एक पार प्रकरण में लिया जा सकता है यह मंत्र बहुत ही चर्चित है लोक में एक तरह से बदनाम भी है हाँ महीधर ने इसका बहुत ही अश्लील अर्थ कर रखा है और बाकी लोग जो हैं पुजारी लोग हैं इसको गणेश जी सूड वाले देवता की पूजा करते हैं इसी से उनको गणपति शब्द कैसे निकलता है ये तो वो जानते होंगे मैं इधर ने इसका अर्थ गणपति का अर्थ घोड़ा किया है वो घोड़ा अर्थ कैसे किया ये नहीं पता अश्व घोड़ा अश्व अर्थ किया है और ये गणपति वाले हाथी अर्थ करते हैं हाथी और मनुष्य ने कुछ और किया है शायद वो भी असुई लिया है महिधर ने घोड़ा किया और पौराणिकों ने हाथी किया हाथी और व्यक्ति परंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या है गणा नाम गणपति गण कहते हैं समूह को जिनकी गणना की जाए गण्य गण जिसको गिना जाता है उसको गण कहते हैं नहीं, अनेक पदार्थ उनका समूह जो होता है गण होता है और पति हो गया उसका स्वामी तो गणपति कहेंगे जो गणों का स्वामी है तो गण कौन कौन से हैं वो वाला सूत्र याद है आपको साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान अहंकारा अहंकाराभ तेजस्थू स्थूलभूता पुर पंच विंशतिर्गण तो 25 गण सांख्य के अनुसार हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो इन 25 में आ जाते हैं तो इन 25 गणों का स्वामी है वो गणपति जो है पुरुष जितने हैं जीवात्माएं है, इनका भी एक गण है आत्मा परमात्मा से वो भी पहले आ जाएगा एक गण में पुरुष होने से आत्मा परमात्मा का एक गण हो जाएगा और परमात्मा को जब हटा देंगे तो फिर आत्माओं का जीवात्माओं का एक गण हो जाएगा तो अपना स्वामी तो है ही अपने आप ईश्वर जीवात्माओं का भी स्वामी है इसी प्रकार से ये जितने सारे स्थूल भूत पृथ्वी जल अग्नि ये सारे के सारे गण हैं ये सामुदायिक पदार्थ है एक पदार्थ कोई भी नहीं इसमें प्रकृति सतुरजतम ये तीन को मिला करके कहते हैं इसलिए वो भी गण है एक ऐसे इंद्रियां हैं यहाँ गणेश जी वाले जो लेते हैं ना गणपति उसका अर्थ है न, इंद्रियों का जो स्वामी है इंद्रिय समुदायों का स्वामी है गणेश जी की सूंड लंबी होती है नहीं किसी चीज को दूर से ही सूंघ लेते हैं वो सूंघ लेने का अर्थ होता है कुत्ता चोर को कैसे पकड़ता है मारने वाले को सूंघ के पकड़ता है ना नहीं किसी भी परोक्ष पदार्थ का लक्षण जान लेना ये सूंघना है तो जो ऐसे लक्षण को जानने वाला होता है पदार्थों के वो सब गणपति होगा गणेश जी की यही विशेषता है हाथी की यही विशेषता है वो दूर से ही सूंघता है जान लेता है तो दूसरा होगा राजा तो होगा ही होगा वो गणों का होता है राज्यों का राज्यों अधिकारी होते हैं उनका स्वामी होता है तो उनके अलग अलग गणों समुदाय होते हैं तो वो भी गणपति है बाक मुख्य अर्थ में ईश्वर गणपति है कि सभी गणों का स्वामी है तो ये 25 गण तो सांख्य के अनुसार हैं इनमें सभी पदार्थ आ जाते हैं कोई पदार्थ छूटता नहीं है इस कारण से कहा गया कि आप जो गणपति हैं गणों के स्वामी है आपको मैं हवा में स्वीकार करता हूँ ग्रहण करता हूँ यानी ऐसा मानता हूँ गणा नाम गणपति गणों के गण गण स्वामी गण गन रक्षक गणा तो आप हमारे गणों के मम गणा नाम होगा ये मम का लगेगा इसमें सभी के साथ मेरे गणों के मेरे समुदायों के हे गणपति आपको ऐसे मेरे प्रिया हो जाएगा मम प्रिया नाम में मम निधि नाम सभी के साथ ये लगता रहेगा तो मेरे गणों के स्वामी आप हैं यहाँ गण से हो जाएगा जितने भी हमारे मित्र साथी परिवार आदि हैं समुदायिक जहाँ हम रहते हैं तो या जो हमारे अधीन है हमारी सुरक्षा में है तो मैं जैसे इनकी सुरक्षा करता हूं मेरे सहित आप भी इनकी सुरक्षा करने वाले हैं रक्षक हैं तो इसलिए अब होगा कि हम कहीं पर भी अकेले स्वामी नहीं बनेंगे जहा कहीं हमारा स्वामित्व तो है वहां पर ईश्वर का स्वामित्व ऊपर से रखा हुआ है इसलिए हम भी कभी अकेले स्वामी नहीं बनेंगे तो जो ऐसा नहीं मानेगा उसके साथ ही सो स्वामी संबंध का दोष रहेगा अथवा सो स्वामी संबंध का दोष हटाने के लिए फिर ईश्वर को मान ले मान लेना होगा मानना होगा तब वो दोष हटेगा जो ईश्वर को नहीं मानता है उसका स्वस्मी संबंध वाला दोष नहीं हटेगा कभी भी नहीं हटेगा ऐसे ही प्रिया नाम मम प्रिया नाम तो आप आप मेरे जितने भी प्रिय पदार्थ हैं उन सभी के रक्षक पालक हैं कोई भी प्रिय वस्तु होती है उसकी हम जी जान से रक्षा करते हैं तो रक्षा करते समय अब यहां जितने भी हमारे अधीन पदार्थ हैं रक्षा करते समय अब क्या होता है कि हम अगर वो वस्तु असुरक्षित हो जाती तो बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं हम दुखी हो जाते हैं उसके कारण तो वहां दुखी इसलिए होते हैं कि हम अपने आप को अंतिम रक्षक मानते हैं। नहीं, मैंने अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा इसका नहीं तो समाप्त हो जाएगा नष्ट हो जाएगा तो इस भावना के कारण क्या होता है कहीं कहीं फिर अपने अधीनस्थों में हम दोष भी उत्पन्न कर देते हैं। जैसे अभी के माता पिता हैं, या राजा आदि हैं। ये अपने बच्चों के संतान के या प्रजाओं के स्वामी अपने को मानते हैं और ये समझते हैं कि मेरे अतिरिक्त इनका कोई है नहीं उद्धार करने वाला तो अब वो क्या करते हैं कि मैं जो कहूंगा वही करना है तुझे अब मेरे विरुद्ध कुछ नहीं करना है तो जितनी उल्टी बातें उनको आती है वो सभी करवाते हैं फिर उससे सिखा देते हैं उल्टा वो इसीलिए उल्टा होता है कि उनको दिखता नहीं कि मेरे से अतिरिक्त भी इसको कोई बता सकता है तो राजा भी है वो अपना जितना भी संविधान लागू करता है कानून नियम वो यही मान के लागू करता है कि मैं तो सर्वोपरि हूं इसलिए अच्छी बातों को भी वो बिगाड़ करके बुरी बातों को लागू कर देते हैं नियम को देश में जैसे अभी हो रहा है संस्कृत भाषा को तो उड़ा दिया अंग्रेजी को बैठा दिया जा करके ऐसे ही सिद्धांत बना दिया धर्म निरपेक्ष हो जाएगा लेकिन धर्म धर्म क्या है इसकी व्याख्या नहीं की शब्द को तो चला दिया ऐसे बहुत सारी बातें हैं सरकार चलाती है ऐसे माता पिता अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं सिखाते हैं संध्या उपासना आदि करनी चाहिए लेकिन ये कब ऐसे कपड़े पहनो ऐसे करो ये करो वो करो ये खाओ वो खाओ आइसक्रीम खाते रहो दिन भर ये सारी चीज़ें तो सिखाते हैं उनको लेकिन संध्या भी करनी चाहिए उपासना करनी चाहिए ये नहीं मानते हैं ये कि इनको सीखना चाहिए बच्चे को ऐसा सीखना चाहिए ये नहीं मानते हैं और फिर वो अधिकार रखते हैं कि इनको दूसरा भी यही चीज बताए मेरे से विरुद्ध नहीं जाने दें इसीलिए बच्चे को माता पिता गुरकुल नहीं भेजते हैं वो सोचते हैं कि मेरे हाथ से चला जाएगा मैंने यदि भेज दिया गुरकुल में तो मेरा नहीं रहेगा सबसे बड़ा ख़तरा उनको यही होता है गुरुकुल में नहीं भेजने का मेरा नहीं रहेगा ये स्कूल में तो भेजते हैं वहाँ उनको डर नहीं लगता है क्योंकि वहाँ उनका जो मेरा है ये सुरक्षित रहता है ये कहीं नहीं जाएगा भले ही वहाँ से भी नहीं रहता है उनका स्कूल में जाने के बाद भी वो रहता नहीं है उनका पर उनको लगता है कि मेरा रहेगा और गुरकुल में जाने पर उनको खतरा हो जाता है जबकि गुरकुल वाले अधिक होते हैं माता पिता के गुरुकुल वाले को माता पिता की जितनी चिंता होती है स्कूल वाले को नहीं होती है कारण अलग है कारण ये होता है कि ये दूर हो जाता है उससे घर वालों से व्यक्ति जब दूर हो जाता है ना तो करना तो कुछ हो नहीं केवल चिंता ही तो करनी है तो इस कारण से ये चिंता अधिक करता है और वहाँ वो घर में रहता है वहाँ तो करना पड़ जाएगा जैसे ही चिंता करेगा इसलिए वो चिंता नहीं करता है क्योंकि करना ही नहीं उसको करना इसको भी नहीं है पर ये दूर होने से उनके मतलब दोष भाग नहीं आते हैं सामने गुण को ही याद करता रहता है ये तो इस और लेकिन लंबे काल तक दूर रहता है तो दूर रहने की क्या है अब वो संस्कार बन जाते हैं उसी तरह से उपेक्षा वाले संस्कार नहीं बनते हैं अपेक्षा वाले संस्कार बन जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है इनकी माता के पिता के प्रति अधिक बन जाती है रुचि भावना हो जाती है और जो दिन रात साथ रहते हैं उनकी नहीं बनती वो देखते रहते हैं अपनी विरुद्ध स्थितियों को तो उनमें उपेक्षा के भाव बनते रहते हैं तो भावनात्मक स्थिति ये बन जाती है और दूसरी बात है कि यहाँ पहले बता दिया जाता है कि नहीं रहेगा आपसे संबंध सबसे बड़ा डर उनको यही हो जाता है कि पहले बताया जाता है माता पिता से संबंध नहीं रखना चाहिए लिखा हुआ है ना उसमें सत्यात प्रकाश में लिख दिया है या गुरुकुल के जो भी नियम होंगे सभी जगह यही होंगे तो उनको यहीं से हो जाता है कि पहले क्यों काट दिया तो इसलिए अब कोई तैयारी नहीं होता है तो यहां पर क्या है उनकी प्रिय है संतान सबको प्रिय होती है इसलिए वो दूसरे को देना नहीं चाहते हैं तो स्वयं भी सुधार नहीं सकते और जो सुधारने वाले गुरु आचार्य होते हैं उनको भी नहीं सुधारने देते हैं वो तो ये बात इसीलिए आ रही है यहाँ पर मेरे प्रियो के भी प्रिय है कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ के अंतिम प्रिय हम ही नहीं है तो मुझसे बढ़कर के भी कोई हो सकता है उसका यानी ईश्वर हमसे बड़ा ही तैसी है जिनका हितैषी हम अपने को मानते हैं उनका मेरे से बढ़कर के भी हितैषी ईश्वर है आप हमारे प्रियो के भी बालक हैं तो ऐसा मानना चाहिए कि कोई भी अपना व्यक्ति है प्रिय से प्रिय वस्तु है व्यक्ति है यदि वो ईश्वर की ओर जाना चाहता है तो वहां हमको प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए ईश्वर के से विमुख यदि जा रहा है तब तो लगाना चाहिए उस पर अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए तब कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर वो ईश्वर की ओर बढ़ रहा है तो अपनी ओर से वहां पर अब दबाव नहीं डालना चाहिए क्योंकि अपने से बड़ों की बात अपने को माननी होती है तो कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहता है ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अपने आप होते हैं कि घर परिवार माँ बाप के प्रति कोई दायित्व तो नहीं होता हट जाता है रहता ही नहीं दायित्व नीचे का काम करेगा तो हो जाएगा वो कहते हैं ना तीन त्रिवीर ऋणे ऋणी भवती तीन ऋणों से वो ऋणी हो जाता है माता पिता गुरु का देव का तो वो ऋणी किस अवस्था में होता है और ऋणी केवल उसी अवस्था में होता है जब वो सांसारिक बनता है ऋणवान भवती गृहस्थ संपन्न यानी जो गृहस्थ में जा रहा होता है ना जिस दिन यानी विवाह कराने जा रहा है उस दिन से उसके ऊपर ऋण लागू होते हैं उससे पहले नहीं होते हैं तीन ऋण जो होते हैं ये तीनों के तीनों ऋण उसी समय लागू हो जाएगा जैसे ही ये गुरुकुल छोड़ेगा यानी संसार में जाने लग गया और उसके ऊपर ये तीन ऋण लागू हो जाते हैं तो अब इसका है कि अगर वो संसार को नहीं स्वीकार करता है तो अब उसके ऊपर ये तीन ऋण होंगे ही नहीं लागू नहीं होंगे माता पिता घर परिवार समाज राष्ट्र किसी का नहीं होता है उस पर ऋण पहले लेकिन अगर लेना शुरू कर दिया समाज का घर का परिवार का लोक की मतलब कोई भी चीज उसने सुख यानी कोई का मतलब लौकिक सुख जहां से उसको स्वीकार हो गया अब ईश्वर के बदले वहीं से अब तीनों सारे नियम उस पर लागू हो जाएंगे वहां फिर नहीं बच सकता वो माता पिता की संपत्ति ली है तो अब उनकी सेवा उसके लिए अनिवार्य है नहीं लिए तो थोड़ी देर के लिए नहीं होगा लेकिन अगर वो सांसारिक है तो उसका दायित्व तो बनता ही बनता है फिर उनकी रक्षा का नहीं, नहीं बाल्य से नहीं होता है नहीं इसका ऋण भी नहीं होता है क्योंकि इसका जो मालिक है ना यदि हम मालिक के हो गए अब तो बराबर वालों का कैसे हमारे ऊपर रहेगा तो रहता नहीं रहता है ना किसी का नहीं रहेगा ज्यार ज्यार नहीं रहे। वो तब देंगे जब ईश्वर मतलब का हम हो गए तो हम तो उनसे बराबर हो गए ना अब उनका कैसे हमारे ऊपर चलेगा वो तभी होता है जब तक ईश्वर से कटे हुए हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तब तक गुरुओं का रहेगा ऋषियों का रहेगा सभी का रहेगा प्रत्यक्ष यानी संबंध हमारा जब तक नहीं पूरा जुड़ा है तब तक और संबंध जुड़ते ही कट जाएंगे सभी बराबर हो जाएंगे फिर फिर गुरुओं का भी ऋण नहीं रहेगा ऋषियों का भी नहीं रहेगा कोई ऋण नहीं रहता है और इससे पहले होगा कि अगर लौकिक लेते हैं तो गुरुओं का तो तब भी रहेगा लेकिन लौकी लोगों का नहीं रहेगा हाँ थोड़ी देर के लिए रहेगा लेकिन जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी आ गए साधना करने के लिए आ रहे हैं ना जा रहे हैं तो वहा माता पिता का भी नहीं रहेगा यानी यहाँ माता पिता की संपत्ति आपने नहीं ली है सब छोड़कर के जा रहे हैं आप साधना करने के लिए तो इससे राजा भी नहीं रोक सकता माता पिता भी नहीं रोक सकते समाज भी नहीं रोक सकता अगर रोकता है तो ये फिर वही उसका दोष है उसका नहीं बनता है ईश्वर के लिए जो सबसे बड़ा होता है ना अधिकारी प्राथमिकता उसकी होती है अगर उसके काम से जा रहा है तो रोकेगा कौन उसको उसके काम से नहीं जा रहा है तब तो कोई रोक ले कोई बात नहीं पर उसके काम से जा रहा है तो किसी को रोकने का नहीं बनता है फिर तो सचमुच हाँ तो जो है किस अवस्था में किया जाएगा अठारह साल का युवक आयु की कोई सीमा नहीं होती है इसमें इसमें हर समय की होती है अगर पंद्रह साल में संभव है वैरागी उसका तो ले जाएगा ले लेगा वो वैसे अध्ययन पूरा करके लेना चाहिए बिना अध्ययन पूरा किए नहीं लेना चाहिए हाँ इतने तो हो जाए बीस पच्चीस चौबीस और चौबीस के बाद लेना चाहिए सामान्य है चौबीस तक तो सामान्य रहती है स्थिति जाने की तो एक तो हुआ पहले ही कट गया नहीं तो अंतिम से अंतिम 48 तक देखना चाहिए फिर 48 के बाद अगर निकल गए तो अब होती है कि पीछे नहीं जाएंगे तो वो भी ले सकता है फिर 24 से 48 के बीच में बाकी समय में है मुख्य रूप से वैराग्य रहेगा अगर उसको लगी गया कि मैं अब ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं करूंगा उसको पाने के तो जब चाहे ले ले कोई बात नहीं उसको लेकिन रहनी चाहिए कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर नीचे जाता है तो बहुत अधिक भयंकर पाप है तो यहां अपनी ये बात आ रही थी कि जितने भी हमारे प्रिय पदार्थ हैं हम तो है ही उसके मालिक लेकिन ईश्वर के सामने अपनी नहीं चलती है फिर ईश्वर हमारे सभी प्रियो के भी प्रिय है हितैषियों के भी हितैषी इसलिए ऐसी स्थिति में मान लो किसी हितैषी का हमारा इससे ये भी होता है लेकिन ऊंचे स्तर की बात है उसका कुछ बिगाड़ भी होता है ना तो दुखी होने की स्थिति नहीं है क्योंकि ईश्वरी जब पूरी रक्षा नहीं कर पा रहा है तो हम कैसे कर पाएंगे हमारे हाथ में भी नहीं होता है अपनी ओर से पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए उसकी रक्षा के लिए लगाने के बाद बस प्राय ऐसा होता है फिर दुख नहीं होता है नहीं लगाते हैं शक्ति ना तब तो होता है दुख लगाना चाहते हैं नहीं लगा पाते हैं तो दुख का बनता है लेकिन शक्ति लगाने के बाद दुख नहीं होता है देश की रक्षा किया देश में देखो अब कितने अत्याचार हो रहे हैं अन्याय हो रहे हैं जो कुछ है यदि आप सीधे सीधे इसके प्रतिकार के लिए निकल जाते हैं तो आपको दुख नहीं होगा इसका लेकिन यही बैठे बैठे सोचते रहते हैं ना कि ये बिगड़ रहा है वो बिगड़ रहा है उसने सीमा छीन चीम लिया और इसने अधिकार कर लिया है आप कुछ करते नहीं हैं, सीधे योगदान नहीं देते हैं यानी आप दूसरों से आशा रखते हैं कि वो लड़े मरे जाके इसके लिए तो वहां आपको सारा कुछ देखेगा कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया लेकिन आप स्वयं जब लग जाते हैं तो वो नहीं दुख होगा इस कारण से देश के लिए जिन्होंने अपना सीधा त्याग बलिदान किया उनको उसमें दुख नहीं होता था दुखी के होने के कारण यद्यपि लगे लेकिन करने के बाद उनको दुख नहीं होता है फिर भाई मुझे जितना देना था मैंने दे दिया कर दिया बलिदान ये स्थिति आने पर फिर दुख नहीं होता है अभी भी आप समाज के लिए आर्य समाज या किसी गुरकुल के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं लगाने के बाद भी नहीं सुधरता ये तो आपको दुख नहीं होगा लेकिन आप शक्ति तो लगाते नहीं है केवल देख रहे हैं कि हानि हो रही है तो दुख होता रहेगा चिंता बन रहेगी तो चिंता करने वाले तो लोग अधिकतम ऐसे ही होते हैं सीधे नहीं करते हैं लेकिन वो चाहते रहते हैं कि दूसरा करे बलिदान वैसे ही लोग अधिकतम चिल्लाते हैं ये हो गया वो हो गया अपने आप देखो तो वो कुछ नहीं करते कोई बलिदान देने को तैयार नहीं है तो संस्कृति नष्ट हो रही है सभ्यता नष्ट हो रही है सब कुछ हो रहा है उनके लिए लेकिन अपना एक बच्चा नहीं देंगे उसमें या स्वयं नहीं देंगे उसमें योगदान तो ऐसा भी होता है कि हम पदार्थों को यानी दूसरे के आधार पर छोड़ देते हैं केवल यही रक्षा करे तो उसके नाश में दुख होगा स्वयं जब उसके लिए लग जाते हैं पूरी शक्ति लगा हैं, तो नाश से दुख नहीं होता है तो दोनों काम करने चाहिए निधि नाम ऐसे जितनी भी संपत्ति है ऐश्वर्य है इनके भी आप स्वामी हैं इसमें ईश्वर के साथ तो सीधा सीधा ये हो जाएगा ईश्वर के द्वारा हम आ, क्या कह सकते हैं उसको गौण स्वामी तो है पदार्थों के यानी आपस में एक दूसरे की अपेक्षा से हम स्वामी है ये पुस्तक मेरी है आपकी नहीं है ये कुर्ता मेरा है आपका नहीं है लेकिन विद्यालय की दृष्टि से नहीं है फिर विद्यालय के सामने हम नहीं कहेंगे ये मेरा है तेरा नहीं है विद्यालय से लिया है कुर्ता हमने आपस में आप कह सकते हैं ये चंदर मेरी है लेकिन विद्यालय के सामने नहीं कहेंगे कि मेरी है तो ऐसे ही है आपस में जो भी हमारे घर हैं, मकान है शरीर है ये सब कह सकते हैं ये मेरा है आपका नहीं है ये आपस में जीवा जीवों से एक दूसरे से लेकिन ईश्वर के सामने नहीं कह सकते कि ये मेरा है आपका नहीं है तो स्वामी संबंध वहाँ बनता है वहां अगर हम अपने आप को स्वामी मानते हैं ईश्वर के सामने तो ये सो स्वामी संबंध दोष आएगा यहाँ मानने पर ईश्वर की ओर से मानते हैं यहाँ मानते हैं तो दोष नहीं है यहाँ घर मकान मेरा कहा जा सकता है इसमें कोई वादा नहीं है में नहीं नहीं आता है रखना है ईश्वर के सामने अगर मानते हैं कि मेरा नहीं है, तो नहीं आएगा अभिमान होने पर भी तब भी नहीं दोष होगा हाँ अभिमान वैसे आएगा तब जब किसी और को नहीं मानेंगे उसके पहले अभिमान नहीं बनता है अभिमान ही नहीं बनता है वो अभिमान्य थे स्वस्वरूप मन्य थे अपना स्वरूप जब बना लेता है ना वहाँ से अभिमान होता है ये उसके पहले अभिमान नहीं बन नहीं है। दूसरे के सामने ये तो बता सकते नहीं आपकी दृष्टि से मेरा है ईश्वर के से तो उसको भी मिला है, हमको भी मिला है जैसे ये हो गया ना मकान है किसी दो व्यक्ति का तो ये नहीं कहेगा कि तेरा भी नहीं है तेरा नहीं है तो कोई घुस जाएगा फिर तो किसी में भी किसी घुस जाएगा ना कोई तो किसी का भी नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है तो हम दोनों के दृष्टि से देख दूसरे का है ही वो इसलिए हम उसके में नहीं जाएंगे वो हमारे में नहीं आएगा नहीं तो कोई भी किसी में घुस जाएगा फिर तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी लोग चलेगा ही नहीं जंगल में हम नहीं रहने जाएंगे लेकिन जंगल के पशु नगर में नहीं रहने आएंगे दोनों को एक दूसरे का स्थान देना पड़ेगा अब नगर वाले जंगल में भी घुस जाते हैं उनको वहां भी रहने नहीं देते वो फिर नगर में आते हैं तो ये दोष हो जाता है फिर ये मानता है कि नगर भी मेरा और जंगल भी मेरा तो जंगल वाले कहाँ जाएंगे फिर ये दोष हो जाता है फिर इसलिए एक दूसरे का तो मानना ही पड़ेगा लेकिन ईश्वर की दृष्टि से नहीं है फिर ईश्वर की दृष्टि से दोनों के किसी का नहीं है वो सारा ईश्वर का है तो ऐसे ही आप जितने भी हमारी निधि संपत्ति सोना चांदी जो कुछ भी है प्राण सब जितनी जितनी निधियां हैं जिन निधि कहते हैं जिनके ऊपर जीवन टिका हुआ होता है धरा हुआ होता है जीवन जिससे चलता है तो वास्तविक में निधि क्या है पैसा नहीं है निधि पैसा सीधे सीधे प्राण नहीं बचाता है प्राण बचता है अन्न से भूमि से गौ से श्वास प्राण से ये सब वास्तविक में धन कहलाते हैं तो सीधे सीधे जो धन होता है वो जीवन को बचाता है तो उसके स्वामी आप हैं रुपया क्या है ये एक व्यवस्था करने की वस्तु है बस जैसे चेक होता है ड्राफ्ट होता है ऐसे ही रुपया भी होता है ये सीधे सीधे खा के नहीं बच सकते इससे रुपया भी अन्न के लिए होगा पानी के लिए ही होगा इन्हीं के लिए होता है केवल हिसाब करने के लिए होता है और कुछ नहीं होता है वो। तो इस प्रकार से आप हमारे निधियों के भी स्वामी हैं रक्षक हैं पालक हैं और वसो ममा या गया कि आप सबको बसाने वाले हैं या आप सब में बसने वाले हैं व्याप व्यापक संबंध सदा ईश्वर के साथ रहता है अहम अजानी गर्भधम मैं उस गर्भधम को आप गर्भधम को यानी गर्भम दधाती थी जो अपने अंदर सबको रखता है वो गर्भध है गर्भधा गर्भधा ईश्वर सबको अंदर में रखता है अपने इस कारण से हम ईश्वर को जाने या फिर अजाने की केवल अर्थ लेंगे तो अब हो जाएगा कि मैं अपने अंदर जो भी उस ईश्वर के विरुद्ध दोष हैं जितनी भावनाएं हैं इनको मैं फेंक दूँ तो। छोड़ता हूं, या फेंक देता हूं। तुम अजासी और आप नित्य हैं अज हैं अजन्मा हैं ये भी अर्थ हो जाएगा और क्रिया लेंगे तो अजासी आप सबको जानते हैं या हमारे सभी के दोषों को आप ही फेंकने वाले हैं दो बार गर्भधम पाठ किया तो इसमें होगा कि आप ये सूर्य आदि भी जैसे अपने अंदर धारण किया हुआ है ना हमको पृथ्वी के अंदर हम रहते हैं या सौर सौरमंडल में रहते हैं तो हम उसके गर्भ हो गए तो इन गर्भों का भी धारण करने वाला फिर ईश्वर हो गया पूरे संसार में हम रहते हैं भीतर इसके और ये संसार ईश्वर के भीतर रहता है तो दो गर्भध हो गए तो गर्भध को भी धारण करने वाला जो है वो भी गर्वधम है दो बारिश में पड़ दिया है अंतिम बात यह कही नीचे। सो आप हमको प्राप्त हो जो प्राप्त होने में आप थोड़ा भी विलंब करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न रहेगा तो ये किस स्थिति की बात है अभी आपको क्या लगता है कितने दिन चल जाएगा काम ईश्वर को जाने बिना है चल जाएगा ना बिना ईश्वर के हाँ वही नहीं दो चार जन्म भी चल सकता है ये जन्म तो जाएगा ही जाएगा अर्थात मैं इस जन्म में ईश्वर को नहीं प्राप्त करूंगा वो भी हुआ बिना ईश्वर के ही रहूंगा और अगले जन्म में प्राप्त करेंगे इसमें तो नहीं होना है तो ये भी हो गया कि बिना ईश्वर के काम चलाऊंगा तो ये स्थिति केवल वहां है जो सब कुछ छोड़कर के लग गया अब। सब कुछ छोड़ छाड़ के व्यक्ति जब लग जाता है ईश्वर के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की कभी प्रतीक्षा में आप बैठे हों गाड़ी की स्टेशन आदि में होगा कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी नहीं आती उसका समय हो गया फिर निकल जाता है समय उस समय कैसा लगता है तो ऐसी किसी की प्रतीक्षा में है और एक बार का समय चला गया दूसरी बार का आया कि इतनी देर बाद आएगी वो भी चला गया फिर तीसरी की है कि वो आएगा फिर तीसरा भी चला गया तो कितना असंतोष कैसी निराशा होती है और उसके बिना मतलब विकल्प भी नहीं हो उसी से जाना है और दूसरी गाड़ी से जाना भी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है कि टिकट को वो करा दें होने वाला भी है नहीं तो वहाँ मतलब जितनी अधिक उसकी अविकल विकल्पता सिद्ध रहेगी इसी के बिना काम होना है और वो मिल नहीं रहा है तो उतनी उतनी फिर क्या होती है निराशा होती है व्यक्ति को या बेचैनी उद्विग्नता होती है तो अधिकतम उद्विग्नता जितनी भी हो सकती है वो स्थिति ईश्वर के लिए हो जाना वहाँ के लिए ये कहा गया है कि हमारा कुछ ठिकाना नहीं होगा वहाँ ऐसा लगता है कि अब नहीं मिला तो गया सारा इधर से भी सारा मैंने छोड़ दिया संसार में भी नहीं जा सकते ऐसी स्थितियाँ आ जाती है जब व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के लिए उसी के ध्यान के लिए बैठता है तो वो ध्यान में नहीं आता है कुछ नहीं समझ में आता है कुछ नहीं पकड़ में आता है तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती और बहुत तीव्र जब इच्छा हो जाती है कि इसको मुझे जानना ही जानना है अत्यंत तीव्र होने के बाद अब क्या होते हैं वेद संस्कार उसके उठ जाते हैं उसी को जानने के और वो अर्थ आता नहीं है सामने तो ऐसी स्थिति में दूसरी चीज़ें नहीं। भी नहीं सूझती है कुछ नहीं दूसरे क्षेत्र में भी बुद्धि नहीं लगती है जो याद है पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाता है वो भी याद नहीं आता है उसको ऐसी तो स्थिति में लगता है मेरा सब कुछ गया कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तो अब ये भी नहीं मिल रहा है और यह भी सारा गया, तो अब मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा तो अत्यंत मतलब उस जिज्ञासा की दृष्टि से कहा गया है यानी हमारी ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए इस काल में ये प्रार्थना करने की है या ये स्थिति बनानी चाहिए या हमको लगने लगे अगले क्षण मेरा अब काम नहीं चलेगा क्या अब कैसे काम चलेगा ईश्वर के बिना ये अवस्था अपने को लानी चाहिए